वहां से लगातार लड़ाई होने की आवाज आ रही थी इसके साथ ही काफी शोरगुल की भी आवाज आनी शुरू हो गई थी विक्रांत रोड पर चल ही रहा था कि उसने देखा कि सड़क किनारे मौजूद एक गैराज का शटर खुलता है वहां दस बारह लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे वो सभी बाहर निकलकर रोड पर आ गए वहां कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है चलो चलकर देखते है उनके ग्रुप में से किसी ने कहा और फिर वहां से एक दो आदमी बाहर भी निकल गए विक्रांत ने उस गैराज के भीतर देखने की कोशिश की तो उसे वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा वो गैराज के भीतर जाकर देखना चाहता था जब विक्रांत गैराज के भीतर पहुंचा तो देखा मोबाइल को निहारने लगा इन्हें देखकर उसे एहसास हो रहा था कि ये सब स्मगलिंग का सामान है कहीं से चोरी करके यहाँ पर लाया गया है और अब यहाँ से इसे बेच दिया जाएगा विक्रांत उन बॉक्सेस को बड़े ध्यान से देख ही रहा था अचानक से किसी की आवाज आई और क्या कर रहा है क्या चाहिए विक्रांत कुछ जवाब देता उसे पहले ही शटर के पास एक आदमी भागता हुआ आया वहाँ अपने भाई लोगों को पीट रही है क्या लड़की पीट रही है चल देखता हूँ कौन है इतना कहकर वो आदमी भी उसी तरफ भागता हुआ चला गया जिधर नैना लड़ रही थी विक्रांत शॉक्ड रह गया अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसका ये मजाक इस हद तक हालत खराब कर सकता है अब तो उसने नैना से दुश्मनी निकालने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया था नैना को काफी लोगो ऐसी घिरा देख कर वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब पहुँच गया वहाँ भीड़ ने नैना को घेर रखा था और उन सभी के चिल्लाने की आवाज के आगे को सुनाई नहीं पड़ रहा था विक्रांत अपने पैर की एडी को उठाते हुए देखने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से एक आदमी हवा में उड़ता हुआ आकर उसके पैरों के करीब गिर पड़ा धम आ। इसके बाद अंदर से और लोगों के भी पिटने की आवाज आ रही थी तब तक वो जमीन पर गिरा आदमी नीचे लेटे लेटे ही बोल रहा था अपने सारे आदमियों को बुला लो इस साली को आज जाने नहीं देना है विक्रांत ने दाए बाएं देखा जब उसे कोई देख नहीं रहा था तब उसने अपनी लात से उसके मुंह पर जोर से प्रहार किया जिससे वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा बेशक नैना टाइकंडो और कराटे की चैंपियन थी लेकिन फिर भी एक साथ इतने लोगों का सामना करना बहुत बड़ी बात थी लगातार उसे वो लोग घेरते जा रहे थे हालांकि इस वक्त अगर वो उन्हें ये बता दे कि वो पुलिस है तो किसी की भी हिम्मत उससे लड़ने की नहीं होगी लेकिन इतनी भीड़ में कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा था नैना भी अपने पूरे जोर शोर ऐसी उन लोगों को पीटने में लगी हुई थी इसी बीच उस पर भी काफी प्रहार हुआ था वो थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही थी उसके शरीर में दर्द होना भी शुरू हो चुका था तभी एक ने वहां पड़ी की एक नैना, के दिया। मौके पर नैना वरना वो चेयर उसके मुंह पर आकर लगती और फिर नैना का काम तमाम हो जाता स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी विक्रांत समझ चुका था कि अब उसे भी मैदान में उतरना ही पड़ेगा वरना सब कुछ खराब हो जाएगा विक्रांत ने बगल में जल रहे बारबेक्यू का जलता हुआ रॉड हाथ में उठा लिया और फिर उसे उठाकर भीड़ में फेंक दिया लोहे का जलता हुआ रॉड जब भीड़ में गिरा तो सभी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे फिर नैना को थोड़ी राहत मिली लेकिन गलती ये हो गई थी कि विक्रांत ने रॉड को गलत तरफ से पकड़ लिया था उसका हाथ रोड से जल गया था विक्रांत ने अपना हाथ मुंह में डालकर इसे ठंडक देने में लग गया तभी एक आदमी फिर से हवा में उठता हुआ आकर गिर पड़ा तुरंत ही उठकर वो फिर से नैना पर अटैक करने के लिए दौड़ा लेकिन विक्रांत ने उसे पीछे से पकड़कर उसके मुंह पर जोरदार पंच कर दिया उधर नैना भी उन गुंडों को इस तरह से मार रही थी मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि कपड़े हों। विक्रांत को नैना का साथ देते देखकर कुछ लोग उसकी तरफ भी दौड़ पड़े लेकिन शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब वो नैना जो की एक लड़की है उसका सामना नहीं कर पा रहे है तो भला विक्रांत को कैसे संभालेंगे और विक्रांत तो है ही सिर्फ अगर उसे किसी ने छेड़ दिया तो फिर समझो बात ही खत्म दो तीन लोग एक साथ विक्रांत की तरफ भागे। विक्रांत ने भी फूर्ती दिखाते हुए वहां पड़ी एक टेबल को उठाकर पलट दिया टेबल पर रखे सारे प्लेट और गिलास नीचे जमीन पर गिर पड़े इसके बाद विक्रांत ने टेबल पर एक जोर से लात मारी और फिर ये सरकती हुई उन सभी के ऊपर गिर पड़ी तब तक किसी ने पीछे से विक्रांत के ऊपर डंडे से वार कर दिया पहले तो विक्रांत दर्द के मारे उछल पड़ा लेकिन फिर उसके पीछे पलटते ही उस आदमी की शामद आ गई उसने जोर की लात फेंककर उसके पेट में वार किया और फिर जैसे ही वो दर्द के मारे पेट पकड़कर नीचे झुका विक्रांत ने अपने घुटने से उसका मुंह पर जोरदार घुसा जड़ दिया एक पल में ही उसके मुंह से खून की धार निकलनी शुरू हो गई और वो जमीन पर करहाता हुआ गिर पड़ा अब तक उन आदमियों की भी नजर विक्रांत पर पड़ चुकी थी जो की अभी थोड़ी देर पहले ही विक्रांत के फेंके हुए लोहे के रोड से जल उठे थे वो विक्रांत पर अटैक करने के लिए बढ़े विक्रांत भी दहाड़ता हुआ उन लोगों की तरफ दौड़ पड़ा। आ जाओ, आ जाओ, आओ। पल भर में ही उसने तीनों आदमियों के चेहरे पर एक एक पंच रख दिया वो एक साथ जमीन पर करहाते हुए गिर पड़े उसमें से एक आदमी थोड़ा पतला दुबला सा लग रहा था विक्रांत ने उसे अपने हाथों में पकड़कर ऊपर हवा में उठा दिया इसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत से उसे नैना से भिड़ रहे पर फेंक दिया कुछ पल के लिए माहौल एकदम शांत हो गया लेकिन फिर तभी किसी ने पीछे से नैना की पीठ पर जोर की लात मारी और नैना लड़खड़ाते हुए विक्रांत की तरफ आगे पड़ी विक्रांत उसको सहारा देने के लिए आगे बढ़ाई था कि नैना ने बिना कुछ देखे ही उसके चेहरे पर जोर का पंच कर दिया विक्रांत शॉक होकर देखने लग गया दरअसल नैना ने वाक में नहीं देखा था की विक्रांत ही उसे संभालने के लिए आ रहा है उसे लगा की कोई उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है विक्रांत अपने मुंह को हाथों से पकड़कर पीछे हटने लगा तभी उसके ऊपर किसी ने फिर से पीछे वार कर दिया उस बार विक्रांत पलटकर पीछे मुड़ा और उसने अपनी से उस आदमी के दोनों टांगों के बीच में मार दिया वो दर्द के मारे जमीन पर ही गिर पड़ा विक्रांत आगे बढ़कर और भी लोगों से भिड़ने ही जा रहा था की उसे एक आदमी ने पीछे से पकड़ लिया मारो मारो साले को उसने अपने साथियों को बुलाते हुए कहा विक्रांत खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने विक्रांत की गर्दन मैं अपना हाथ फंसाकर उसे ब्लॉक कर दिया था तभी वहा सामने से नैना विक्रांत के सामने आ गई उसने विक्रांत को देखते ही कहा रुको मैं बताती हूँ इसे इसने मुझे पीछे से पकड़ रखा है तुम इधर से क्या करोगी विक्रांत अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही नैना ने उसके सीने पर जोरदार लात मार दी जिससे विक्रांत पीछे की तरफ जाकर गिर पड़ा उसके साथ ही वो आदमी भी विक्रांत को पकड़े पकड़े जमीन पर ही धराशाई हो गया फिर विक्रांत अपनी कोहनी को उसके सीने में धसाते हुए उठ खड़ा हुआ नैना के मारने की वजह से उसके सीने में काफी दर्द हो रहा था क्या मुझे बचाने का कोई और तरीका नहीं था सीने में मारना जरूरी था क्या अब विक्रांत का गुस्सा सातवे आसमान पर पहुंच चुका था इन गुंडों ने मिलकर उसका सारा प्लान ही चौपट कर दिया था उसने उठते ही अपने सामने खड़े गुंडे के मुँह पर पूरी ताकत से पंच कर दिया उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया यानी विक्रांत अपने शैतानी रूप में आ चुका था